जित मंत्र विचारे चल रहा था आत्मा भी यदि मंतव्य है कौन आत्मा का मंथन करेगा आत्मा से आत्मा का ही मंथन होगा क्या मनन होगा क्या अथवा एक दूसरी आत्मा से ये पहला आत्मा का मनन किया जाएगा पहला प्रश्न जो तो यह है ये कर्तिक कर्मत्व तो विरोध दोष आ जाता है मनता ही स्वयं अपने आप में मंतव्य हो जाए मनन करने वाला स्वयं और मणन का विषय भी स्वयं हो जाए उसको क्या कहते हैं कर्म विरोध और दूसरे में है कि ठीक है मैं अपनी जो आत्मा है इस आत्मा मंतव्य हो गया और एक दूसरा आत्मा इसका मनन करेगा जो आत्मा मानेंगे एक मंतवी रूप आत्मा और एक मंता रूपी मंत्र भी आपका जो है पूछूंगा आज जो वो अनात्मा है जड़ है या चेतन जड़ है या चेतन है तब पहला नच द्वितीय मंता मंतुर अस्ति वास्तव को दूसरा चेतन है नहीं नहीं मंतुर मंता, अस्ति मंतु का भी मैंने मन, मनन करने वाले का भी दूसरा मनन करने वाला नहीं है न द्वितीय मंता अस्ति द्वारा वह स आत्मनिव मंतव्य वह आत्मा के द्वारा ही मंतव्य मानना पड़ेगा तथा एन च मंतव्य आत्मा ये नत्मना मंतव्य आत्मा जिस आत्मा के द्वारा जो पहली आत्मा का वर्णन किया जा रहा है वो एक हो गया और यक्ष मंतव्य आत्मा जो मन के योग तो दूसरा हो गया इसे तो तु तो दो चेतना माननी पड़ जाएगी एक मंत्री मंतव्यवे दोष हो गया तुम तो प्रसिद्ध आता फिर से तो दो आत्मा मानना पड़ जाएगी शरीर में यह आपत्ति है तीसरा हो नहीं सकता उसका तात्पर्य क्या है दो आत्मा एक शरीर में नहीं मानी जा सकती अतएव वह चेतन आत्मा दूसरा है यह मानना खंडन होगा फिर अनात्मा मानोगे अनात्मा अचेतन मंत्रित अनात्मा होगा मैंने अचेतन होगा तो वो तो मंत्र मंत्रित्व ही उसके अंदर नहीं हो सकता वो मनन नहीं कर सकता कि मंत्रित्व धर्म चेतन का है अचेतन का नहीं है इसलिए द्वितीय आत्मा के अंदर प्रथम आत्मा का मनन किया जाएगा इसमें भी दो पक्ष उठाया गया चेतन की अचेतन दोनों पक्ष में दोष है अचे अचे तो ही नहीं कर सकता चेतन तो, तो मानना पड़ जाएगा यह आपत्ति होने से व्यवस्था नहीं हो सकती है तो तो एक ही आत्मा में टुकड़े, टुकड़े कर लो आधा आत्मा मंतव्य हो जाएगा और आधा मंता बन जाएगा ये द्विधा मंत्र मंतव्य द्विशकली भवे एक ही आत्मा है शरीर में उसका दो टुकड़ा कर दिया जाएगा एक टुकड़ा मरन करेगा और दूसरा टुकड़ा मणन करने योग्य हो जाएगा ऐसा मान लिया जाए दो वंशाधि प्रकार प्रकार बांस का दो टुकड़ा बना लिया जाता है और फिर एक दूसरे से बांधने का काम आ जाते हैं ना, दो टुकड़ा बना लिया और उसी से एक दूसरे को बनाते ना उस बना तो बनाते कैसे बनाते हैं उसी को छील छील करके उसी से आपस बना करते आप बन हैं दो आत्मा है एक मंतव्य हो जाएगा एक मंता बन जाएगा वो करे ऐसा व्यवस्था पत्थर यह दोनों ही प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्था आप जो तो देना चाह रहे हैं या हो नहीं सकता यथा क्यों नहीं हो सकता यथा प्रदीप यो प्रकाश प्रकाशक ही जैसे दो दीपक, है, दीपक क्या है प्रकाश रूप ही है आप ये कह सकते होगा ये दीपक प्रकाश है, है और ये दीपक भी प्रकाशक है दूसरा वाला भी वो क्या कर रहा है पहले वाले को प्रकाशन कर रहा है इसलिए पहला वाला भी प्रकाश है पहला वाला जब प्रकाशक है उसके दृष्टिकोण में दूसरा वाला प्रकाश हो जाएगा दूसरे वाले को प्रकाशिक मानोगे तो पहला वाला प्रकाश हो जाएगा दोनों प्रकाशक है दोनों प्रकाश हो जाएंगे का दोनों टुकड़ा प्रकाशक और प्रकाश हो जाएंगे क्या आपस में हो जाए तो क्या आपको? हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही समान अनुपत्ति क्यों समत्वा यहां पर दो आत्मा दोनों चेतन है प्रकाश प्रकाशक वाव नहीं हो सकता दोनों आत्मा चेतन हो तो समान होने के नाते कौन प्रकाश है कौन प्रकाश है यह व्यवस्था होगा निश्चय मंत्र मंतव्य मणन व्यापार शून्य कारो वस्ती आप तो मननाय और आप न्यायिकों के मत में तार्किकों के मत में तो जो ममता का मंतव्य में मनन व्यापार शून्य ऐसा कोई काल ही नहीं मिलता जिसमें आत्मा का, मन का मनन कर सके आत्मा का मनन कैसे करोगे आप कब करोगे क्योंकि ये आत्मा का मनन करने का मतलब क्या आप जो मनन करने वाले हैं मतलब मन, मन ही मनन कर रहा है वो तो मनन करेगा आत्मा का इसका अन्य विषयों का संबंध नहीं होनी चाहिए पर कब हो सकता है समाधि कि जागृत सब प्रति में हमेशा कोई ना कोई विषय को लेकर के आप बैठे हुए हैं ना 24 घंटा आदमी जो है किसी ने किसी चीज का मंत्र मनन कर रहा है चिंतन कर रहा है मन कोई ना कोई, कोई चीज को लेकर बैठा हुआ है और जो भी चीज लेके बैठा हुआ है वो सब स्व से भिन्नी है आत्मा से भिन्न वस्तु है मानव मंत्र जप कर रहे हैं वो तो मंत्र क्या है आपसे भिन्न है जब क्रिया भी से है भी आपसे भिन्न है भले आप आंख बंद किए सब बोले गेले क्या मनन कर रहे हैं चिंतन हो रहा है चिंतन में आत्मा का थोड़ी चिंतन कर रहे हो आत्मा का कोई चिंतन कर भी नहीं सकता सच्चाई तो वेदांत ये बता रहा है यहां पर ये लोग बोलते हैं हम चिंतन में बैठे हैं वो ठगे कोई चिंतन कर ही नहीं सकता आत्म का प्रतिभा श्रुतियों का चिंतन हम करते हैं आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से बैठे हुआ अरे ब्रह्मा जी क्या चीज है आत्मा है क्या अरे हम ब्रह्मा स्वी एक वाक्य श्रुति का महावाक्य है उस वाक्य उसके वाक्यार्थ का चिंतन करे और चिंतन कर रहा हूं आत्मा वास्तव में चिंतन करने योग्य वस्तु ही नहीं है चिंतन का साक्षी है सबका साक्षी है ना जो भी आप चिंतन करो सभी साक्षी हो जाता है और साक्षी का चिंतन कौन करे कोई कर ही नहीं सकता नहीं विज्ञात और विज्ञात विभ्र नित्य हो जिसका भी चिंतन करना चाहेंगे वह आत्मा से भिन्न कोई परिचिन वस्तु ही होगा चाहे वह श्रुति का वाक्य हो चाहे श्रुतिगत तो मंत्र हो चाहे लौकिक कोई विषय हो चाहे अज्ञान ही हो। में क्या हो रहा है अज्ञान में चिंतन वाले तो बोल रहे हो ना इसीलिए लेकिन उस समय आप अज्ञान के चिंतन नहीं किए होते तो स्मृति कहा से आती उसकी जगने के बाद सुख का अब अनुभूति हुई ना हो तो कहां से आ जाता हम सुख मसला आप वहा सुख और अज्ञान भी दो विषय का चिंतन चल रहा है स्वप्न में तो अनेक उपजार्थ जागृत में, अने तो में चिंतन लगातार चलता है इसलिए जागृत स्वप्न शिश तीनों काल में एक भी क्षण आपको नहीं मिलेगा जब आत्मा का चिंतन कर सके मंतु मंतव्य मणन व्यापार शून्य कालो नस्ती आत्मणनाय आत्मा का मनन करने के लिए मंता मनन करता के द्वारा मंतव्य जो विषय है उसमें मणन शून्य काल एक क्षण भी उपलब्ध ही नहीं होता जिसमें यह क्षण जिस में का मरण कर सके कहने का तात्पर्य वास्तव में आता मंतव्य उसे ही नहीं हो सकता परामकशिता निक्रुतिया कर्ण नाम बहिर्विषित नियम से आत्मिशित में स्पष्ट है मनुते है ना ये मन, मनसा तो नही आहुर मनोमतम बल्कि जिसके द्वारा मन भी मनन कर्म करने में समर्थ हो रहा है उसी की चेतना तो, तो मन तो जड़े वो कैसे मनन करेगा उस चेतना अधिष्ठान ही एक सामर्थ्य से उसे प्राप्त सामर्थ्य से यह मन मनन करने में लग जाता है घटपड़ा दी उनका मनसो बिर्षय मंतव्य मन व्यापारो वाला होकर के मंतव्य जो भारी विषय घटपड़ा दी या ज्ञान वगैरह इन अवस्थाओं में उन्हीं विषयों में उसका मनन व्यापार चलते रहता है आत्म कभी उसका मनन व्यापार नहीं हो सकता यदा भी लिंगे ममता तथापि तो पूर्व देव कहते हैं यदि आप यदि कह भी दोगे मैं लिंग के दर में आता हनुमान के द्वारा आत्मा का साक्षात्म के मंतव्य पक्ष एक शरीर में यदि भी नहीं हो सकता आत्मेद मानने में दोष है अवय अविभाव मान्य में दोष है दो मान्य में दोष है यदि ऐसा कहते तो कोई बात नहीं हम हनुमान के द्वारा आत्मा का चिन्हन करना शुरू करेंगे तब हम आपसे पूछेंगे भाई लिंग लिंग के द्वारा मंत्र आत्मा अलग हो गया और उस लिंग को लेकर मनन करने वाला आत्मा के चिंतन कर रहे हैं आप हनुमान का विषय बना दिया अपने आत्मा को और अगर आत्मा क्या चिंतन हम हनुमान के द्वारा करेंगे मतलब क्या हनुमान का विषय आत्मा अनुमे आत्मा हो गया लिंग के द्वारा अनभूत आत्मा का चिंतन करोगे तो मंतवी कोटि में एक आत्मा चला गया और अनुमान चिंतन करने लाभ अलग है ना आत्मा दो आत्मा के फिर वहां भी दोष लिंग के द्वारा लिंगेन मंतव्य आत्मा मंत्रव्य और तस्मता लिंग के द्वारा मंतव्य आत्मा जो है वो एक और दूसरा उस आत्मा का मन करने वाला किस तरह से तो दो प्रसिद्ध किया पहला और दोस्तों दो दो दो दो आ गया दो आत्मा प्रसुक्त हो जाएंगे एक एवं वाह पूर्वोक्त तो दोष एक ही दो भाग में करके जैसे अनुमान अनुमेय, अनुमाता एक आत्मा अनुमेय अनुमे ऐसे एक ही है तो दो टुकड़ा कर लूंगा यह भी नहीं हो सकता पूर्वोक्त तो दोष पूर्वक्त तो दोष दिया है दोनों ही बातें संभव नहीं है करके क्योंकि एक आत्मा का कर दो करोगे वो आत्मा दोनों बराबर है ना समान है जो सम है वे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रकाश प्रशक जैसे प्रत्यक्ष को लेकर हमने खंडन किया वैसे अनुमान में वही दोष आ जाते पूर्वोक्त तो दोष कर दिया तब पूर्वक्षता है महाराज इसका आत्मा प्रत्यक्ष के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता हनुमान के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता फिर कैसे जाना जाएगा वो न प्रत्यक्ष चेत कथम उच्चते समात्ता है पूर्व पक्षी यदि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता अनुमान के द्वारा भी आत्मा जा सकता फिर श्रुति ने क्यों कहा मेरे आत्मा को जानो सम आत्मा, विद्या, ने विधान कैसे कर दिया जानिए आत्मा को यदि आत्मा जानने योग्य नहीं है मनन नहीं कर सकते उसका श्रवण नहीं कर सकते उसका आप श्रवण कर रहे हैं आपा और दृष्टव्य आपा को देखो साक्षात्कार करो उसका तात्पर्य क्या है आदमी समझता नहीं।, नहीं हो सकता आत्मा कुछ चीज होगी उसको साक्षर करनी पड़ेगी जाकर कर देना आदमी का वैसे मंदिर में मूर्ति का जैसे उसका मनन करो श्रोतव्य मंतव्यो निर्दया आत्मा का श्रवण के बारे में श्रवण करो आत्मा का श्रवण नहीं हो सकता आत्म संबंधी श्रुति आत्मा को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का ही आप श्रवण कर सकते हैं उन्हीं श्रुतियों का आप मनन कर सकते हैं और श्रुतियों का ही आप निध्यासन भी कर दे उन्हीं को लेकर एकाग्र कर बैठेंगे पहले ग्रंथ सापेक्ष श्रवण और मनन होता है श्रवण और मनन ग्रंथ सापेक्ष होता है और निधि ग्रंथ निरपेक्ष होता है पहले ग्रंथ क्या? लेकर के ले गुरु के मुख्य सुन लिया। लियानिषद तो और गीता स्मृति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान ये दोनों क्या है श्रवण ब्रह्मसूत्र मनन इन दोनों के बाद इन ग्रंथों को छोड़ गए इसमें जो कहा होगा सब अच्छी तरह से मनन करने के बाद चपच -चप बैठना सब अंदर उसकी वेदांत के चिंतन लेकर के चिंतन करना है। वो एक तब अनुभूति होगी धीरे धीरे धीरे क्या होगा तो श्रुति का जो चिंतन करते करते करते श्रुति प्रतिपाद्य वस्तु तो अनुभूति में आ जाती है श्रुति भी हट जाएगी शब्द खत्म हो जाएंगे दसवस्त से क्या शब्द ही तो है तो जो बोला आचार्य ने क्या था वो, तो वो शब्द उसके उसके चिंतन किया कौन है वो मही, मैं कैसे हो सकता हूं? तो समझ में आ गई अनुभूति आ गई दशमत तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है ईश्वर के वाक्य जितने भी है पेशा संको हमें अनुभूति की ओर ले जाते हैं इसलिए पूर्व पक्षी पूछता है स कैसे कह दिया कथम व्रोता मंत्र इत्यादि और दूसरा श्रोति ये भी कह रही है कि श्रोता है मनता है दृष्टा है सब कुछ धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्व प्रसिद्धमात्मना श्रोतृत्व धर्मवान आत्मा और अश्रुतृत्व प्रसिद्ध आत्मना किम विषम पश्यसी तो सिद्धांत ही कहता है भाई आत्मा में दोनों धर्म है श्रोतृत्वादी है अश्रोतृत्व भी अरे ये कैसी बात कर रहे हो अरे इसमें क्या विषमता है? है कि पूर्व पक्ष को पूछ रहा है सिद्धांत अरे क्या इसमें तुमको बड़ा विषमता दिख रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या आत्मा में दोनों हो सकता है श्रोतृत्व धर्म भी है अश्रुतवा धर्म भी है एक सौपाधिक अवस्था में निरुपाधिक अवस्था की बात हो रही है फ्री में तुमको क्या घबराहट हो रही है दोनों विरुद्ध विरुद्ध बोल रहा है अरे विरुद्ध नहीं है एक स्व उपाधि के वजह से आया हुआ है और एक निरुपाधिक है उपाध्याव कथन किया जा रहा है स्वरूप कथन है एक सोपाधिक कथन है स्वरूप श्रोत मंत्रित्व ज्ञातृत्व नहीं है उसके अंदर और उपाधि की वजह से वो तो सकता है मंत्र आई आ रहा है जो उपाधि व्यवस्था क्या है और जो स्वरूप हो सकती है नहीं। इसमें क्या विषमता एक सत्य एक विरोध सत्य और मिथ्या का कोई विरोध नहीं होता आराम से रह सकता है में तभी तो सांप तो कहीं से रह जाएगा सांप रसी में आप जो देख रहे हो सांप रसी में ही तो देख रहे हो तो कहा है वो सांपे रस्सी में तो मानना पड़ेगा ज्यादी करा वहां चांदी कहां है शीत में ही तो है जो भ्रांति पूरा यथार्थ अन मिथ्या होता है वो अपने के साथ उसका कोई विरोध नहीं होता इसलिए दोनों धर्म जो श्रोतृत्व में क्या तुमको परेशानी हो रही समझ में नहीं आ रही मेरे को ऐसा भांति कहता है तो गुरुपक्ष कहता है अरे आपको तो कोई विषमता नहीं दिख रहा हमें तो पूरा विषमता दिख रहा है यद्यपि तव ना विषमम तथापि तू मम तो विषम कहते है महाराज ये देवी आपको तो, तो इसमें कोई विषमता प्रतीत नहीं हो रहा है यानी मेरे भी तो पूरा ही झंझट महसूस हो रहा है पूरा ही प्रश्न विरोधी बात हो रही है पूरा विषम है तब सिद्धांत तो खतम तुमको ऐसे कैसे भाषित हो रहा है मैं विषमता बताता हूं कैसा है यहाँ विषमता बड़ा विस्तृत व्याख्यान करेगा यदा अस्रोता तदा न चमता तदा न श्रोता देखो यह आत्मा जो श्रोता होता है तब यह मनता नहीं हो सकता निर्णय लेते हैं आत्मा में एक बार एक ही क्रिया क्रियाक एक ही गुण हो सकता है तो दो नहीं सकता जब वो श्रोता रहेगा तो मनता नहीं होगा जब वो मनता है तो वो तो श्रोता नहीं है ये मान लो गए पूर्व कहते हैं सर सिद्धांत तुम बोलते जाना हम कह को मानेंगे तुम्हारी हरी बात हरेक बात तो मानेंगे नहीं लेकिन तुम अपनी बात पूरी सुना दे फिर हम जवाब देंगे ये बात स्वीकार कर लिया जाता है तो पक्षे श्रोता मनता पक्षे ना भी मनता फिर पक्ष में यह श्रोता मंता भी होता है और पक्ष में कभी ये अश्रोता और भी होता है तथा अन्यत्रा च किसी प्रकार अन्यत्र समझो संस्कृत विज्ञातियों में भी किसी प्रकार से कादाचित मतलब कादाचित आत्मा में कोई भी नित्य स्वाभाविक धर्म नहीं मानता पूर्व है। आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है उसका कोई स्वरूप है नहीं आत्मा। अपना आगंतु होता है कभी श्रुतित्व का तक कभी कभी आमंत्रित कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कालाचित धर्म ही होता है उसमें उसका नित्य स्वरूप धर्म नहीं मान रहा पूर्व पक्षी जड़ जड़ों का भी धर्म होता है लेकिन सब कुछ चाहिए नहीं धर्मता है आत्मा कोई ये धर्म ही नहीं आत्मा अश्रुद्ध धर्मवान वा वाशयता आ गई तब इसका मतलब यह हुआ ये जो आत्मा है श्रुतत्व धर्म वाला भी है और अश्रुद्ध धर्म वाला भी है तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा वास्तव में यह आत्मा श्रुतत्व धर्म वाला है अतः वाला है। इस प्रकार से संशय का स्थान उत्पन्न हो गया कथम तो नैषम्यम और जहां संशय का स्थान होता है तो जरूर माननी पड़ती है तो आपके मत में कैसे वैशमता नहीं दिख रहा है आप दृष्टांश और समझाता हूं देख लीजिए कलता यदा देवदत्त तो गच्छति न स्थाता जब गेल चल रहा होता है तब वह चलता ही रहता है वह गंता कहा है चलने वाला और बैठा हुआ इसे कोई कहेगा क्या वो चल रहा है और बैठा भी है ऐसा तो हो नहीं देखता क्योंकि चल रहा है तो वो बैठा नहीं और बैठा हुआ है तो इस समय क्या है जैसे आप बैठे हैं और चल भी रहे क्या एक ने चाला जी हम बैठे हैं लेकिन मन चल रहा है हम तुम्हारी बात पूछ रहे हैं मन की बात नहीं पूछ रहे मन चल रहा है कि बुद्धि चल रही है कि इंद्रियां कहीं और जा रही है उसे मतलब नहीं आपके शरीर का चलने की बात हुई इसे आप चल रहे हैं क्या पूछ रहे हैं तो आपके शरीर का चलने से मतलब है अरे जब आप बैठे हैं आप चल नहीं रहे जब आप चल रहे हैं तब तो आप बैठे हुए नहीं है क्योंकि शरीर के साथ विरोधी क्रियाओं का नियम है एक कालावचन एक ही हो सकता है दोनों नहीं हो सकता अब परस्पर आविड़क क्रिया हो सकती है चलाते, स्कूटर चलाते, चलाते, चलाते हैं कार तो चलाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं बस अनेकों क्रिया एक साथ हो रहा है लेकिन प्रधान क्या होता है आपकी दृष्टि सामने रहता है वाहन में कोई वाहन तो नहीं आ रहा है इधर सुन भी रहे हैं मान लो दूसरे लोग बैठे हैं उनकी बात भी सुन रहे हैं आप कभी हाथ इधर उधर हो रहा है देख लगा भी रहे हैं पैर भी चल रहा है जहां पर साइकिल भी हो तो अनेक क्रिया हो रही नहीं? एक काला सारा हो रहा है साथ साथ पैर पैर चला भी रहा है उसको हाथ देखो कर लगा भी रहा है और बातें सुन भी रहे हैं जो पीछे बैठा है उसका लेकिन आगे मुख्य रूप से ध्यान रहता है हो जाए। लेकिन वो तो परस्पर अविरुद्ध क्रिया हो रही है वो परस्पर अविरुद्ध क्रिया उन सारी क्रियाओं को मिलकर के वह वा एक वास्तविक क्रिया क्या हो रही है गमनात्मक क्रिया हो रही है सारी चीजें मिला करके एक काम हो रहा है क्या गमन आते उनको माना जाता है। एक कार्य के लिए उपयुक्त अनेक छोटी-छोटी हो जा रही हैं। तो उनको क्या माना जाएगा? है उसी प्रकार पूर्व पक्षी कहता है दृष्टान यदा देवी तथा नृष्णी तथा न गात पक्षत्व चौ इसे निष्कर्ष निकलता है फिर तो देवदत्त में पक्ष में ही गंतृत्व एक पक्ष में है मैंने कभी स्थातित्व होता है कभी होता है गंतृत्व स्थातव तदत नित्य उसका कोई स्वरूप धर्म है क्या देवदत्त का स्वरूप कोटि में आएगा क्या गंतृत्व स्थातित्व दोनों ही नहीं उसके भेवदत। स्वरूप न गंतृत्व है न स्थातित्व और बिल्कुल कदापि नहीं रह गए भी नहीं कर सकते नित्य अगंतित्व भी नहीं है ना कदाचित गंतृत्व आ जाता है नित्य अस्थातित्व नहीं कदाचित स्थातित्व भी आ जा रहा है उसके अंदर इसे कदाचित को नहीं के ना आते नित्य भाव भी नहीं बोल सकते नित्य अभाव नहीं बोल सकते दोनों का ये सिर्फ पुरुप कहना तब एक देशी काणादित बड़ा खुश हो जाता बहुत बढ़िया हो गया तुमने यही था तो आत्म में सब कुछ क्षणिक नहीं, नहीं है जो कुछ गुणधर्म देख रहा है आत्मा में वो सब आगंतुक अंतरे बीच में टपक गया पूर्व पक्षी और वेदांति का चर्चा चल रहा था बीच में टपक है काणा काणाद पश्चंती या काणाज आदि लोगों का यह दृष्टि है उनके कहना है जिन्होंने वास्तविक अभिप्राय को, को न समझते हुए काणाजादी लोग ये बात कह रहे हैं पक्ष प्राप्त नहीं वे न आत्मा उच्चते श्रोतामंत्र इत्यादि संयोजत्व अयोग प्रत्यंचित ज्ञान ही आचक्षते कदर पक्ष प्राप्त श्रोतृत्व आदि को लेकर के ही आत्मा में श्रोतामंत्र इत्यादि कहा जाता है और वह भी संयोग से जन्म ये श्रोत्र मन आत्मा संयोग है तो ये श्रोत्र मन और आत्मा का संयोग हो जाए तब क्या हो जाएगा श्रोतृत्व चक्षु मन और आत्मा का संयोग हो जाए तो दृष्टित्व आ जाएगा नहीं और रसन इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग हो जाए तो रसित्रित्व आ जाएगा नहीं सब इंद्रियों का एक एक, एक, एक बार आता है क्रम से युगप नहीं हो सकता दो इंद्रियों संबंध कभी नहीं होता अतव संयोग ये सारी चीजें क्या है संयोग जन है और युगपत नहीं होते अयोग पद्य ज्ञान से इसे ज्ञान का अयोग भी वे लोग आचक्षते कथन करते हैं दर्शयती च दिखाते हुए और था। था युगपत ज्ञान के अनुपत्ति के प्रति मन ही मन का में लिंग का ज्ञापन करा दिया यहाँ पर श्रुति ने न्यायम चेतीलिंगम उचित ही है अत क्रमेण तद इंद्रिय संयोग संयोगी अनुपरण मनो की कर्तव्य मनो नक्षुराद्रिया युगपदेव रूपादे युगपेव सर्वेन्द्री यदि मन नाम का चढ़िया बीच में न होता फिर तो चक्षुरादि सर्वेन्द्रियों का युगपत रूपालियों के साथ संबंध होने पर युगपति सर्वेन्द्रियों का सर्विशेख ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए था साथों सारी सामग्रियां कार्य नहीं पैदा होगा सामग्री सा तो तो नहीं होता इंद्रिय संयोगी इसे के साथ संयोग करने वाला अणु परिमाण वाला एक मन स्वीकार करना ही पड़ेगा कदाच युगप अभाव इसलिए युगपत सकल इंद्रियो के साथ मन का संबंधी संयोग संबंध ही संयोग नहीं है सामग्री अभाव नामग्री का सर्वे हो नहीं सकता अतःपद रूपा सर्वे ज्ञान अनुपत्ति लिंगे ना मनो तो, अस्थि बदनता इसलिए युगपत रूपा सर्वे ज्ञान की अनुत्पत्ति रूपी हेतु क्या कर मन का अस्तित्व को सिद्ध लेते हैं ऐसा कहते हुए सर्वज्ञान युगप सर्वज्ञानपत्तिरुक्तवता उत्पन्नी नहीं हो सकता ऐसा नहीं ने कहा। और यही अर्थ उन लोग न्याय पश्यपक्षी उनका प्रबल रले ही हो गए इसे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा तब सिद्धांति कहता है साल अस्तु तब इष्टे यदि ऐसा ही है और वो तुम्हारी स्थिति हो रही है तो तुम भले स्वीकार कर लो जो नहीं आयिका अधिकारे लेकिन उनके कहे के आधार पर घटने वाला नहीं है नोता मंत्र पूर्वता है फिर क्या श्रुति ने नहीं कहा गया श्रोता मन ते आत्मा ऐसा नहीं कर सकती श्रुदी क्योंकि न श्रोता इत्यादि तब पूर्वी कहेगा ने दोनों ही बात कह दिया कोई है ये आत्मा श्रोता मनता है और दूसरी श्रुति कर रही है ये आत्मा श्रोता मनता नहीं है ऐसे कहने का मतलब क्या है न प्रत्युत श्रोता इत्यादि ना तो यही क्ष प्रदर्शनी वेड़ायादेतदी आपके द्वारा ही हमारे बात को खंडन कर दिया गया है पाक्षिक सिद्धांत न नित्य में श्रुत्वा का वास्तव में कौन सी श्रुति का पर निर्भर है में नित्य श्रोतृत्व भी कहा जाता है आत्मा में नित्य दृष्टि भी कहा गया नहीं दृष्टि देते नहीं स्रोत स्रोत लोपो भी देते नहीं मंत्र मते नहीं विज्ञात विज्ञात लोपो भी देते क्या हो रहा है इन वाक्यों में नित्य श्रोतृत्व नित्य मंत्र माना जाए पर निर्भर है कोई वाक्य श्रोता का आत्मा श्रोता कह रहे हैं वह औपाधिक हो सकती है उपाधि को लेकर अथवा स्वरूप को लेकर के भी दोनों ही स्वरूपता भी वो श्रोतृत्व के अंदर है लेकिन नित्य और जो औपाधिकाएं है वो अनित्य वो कालाचित होता है औपाधिक जो होता है वो कालाचित है और स्वरूपगत जो है वो नित्य नित्य में श्रोतवा देव नित्य ही हम श्रोता को स्वीकार करते हैं नई स्रोतो श्रोतेलोपो विद्य श्रोत है स्पष्ट बोल रही है प्रत्यक्ष वृद्धा पूर्वी गएगा यदि ऐसा है नित्य तो ही श्रोतृत्व है तो नित्य श्रवण होते रहना तो चाहिए नित्य मंत्रित्व नित्य मनन होते रहना चाहिए है ना ऐसे क्यों होता हम देख रहे तो सुन नहीं रहे सुन रहे हैं देख नहीं रहे, रहे समस्या हो रही है हमें आपको लगता है आप मुझे देख भी रहे और मेरे बात सुन भी रहे दोनों एक साथ हो रहे ऐसे समझ में आती ना आपको लगता है ऐसे नहीं वास्तव में जब आप मुझे देखते हैं तब तो आप सुनते नहीं हैं जब आप सुन रहे हैं तो मुझे नहीं देख रहे हैं ये इतना तेजी से इधर उधर सम्मान करते रहता खट खट खट करके आंकन आंकन का है फड़ावट फड़ावर इतना वेद से और आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। दोनों का नित्य श्रोतता स्वीकार कर लो गे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा युगपत ज्ञान उत्पत्ति और अज्ञान के अभाव पर ज्ञान होना चाहिए नित्य श्रोतित्व नित्य दृषित्व है ना नित्य रसित्व नित्य जो है आपका स्पष्टित्व है सारा नित्य रहेगा तो ऐसा कौन सा क्षण रहेगा जब ज्ञान न हो आता हमें कोई न कोई ज्ञान होएगा ना जब सब नित्य है तब तो कोई न कोई ज्ञान लगातार रहेगा तो अज्ञान का अभाव कहां मिलेगा आपको अज्ञान अभाव से आत्मना कल अरे सारी बात निष्ठ निष्ठा बोलो नापतिमत बोलोत शिता निर्दार श्रुतिमीनासव सिया कदाचि कसिद अभाव न सिया कवि किसी भी क्योंकि ज्ञान का अभाव कि श्रुत शेशान चिष्ठापति ही और नहीं कर सकते प्रत्यक्ष विरोध है अतः नहीं वक्त श्रुत ये जो श्रुति है नहीं स्रोत श्रुदय प्रलोभ विदित है इसका कुछ अवरी अर्थ करना पड़ेगा नित्य श्रुति होती है आत्मा ऐसा करना करना ठीक नहीं क्योंकि अनिष्ट की ओर ले जा रहा है ये तो है सिद्धांतिक कोई अनिष्ट का प्रसिद्ध नहीं है कोई अनिष्ट दोष नहीं है क्यों न उभयोष आत्मा तेरे द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष रोधो सर्वज ज्ञानोत्पत्ति और अज्ञान भाव दोष नहीं आ सकता क्यों श्रुत्या श्रोतृत्वादि धर्म अनुसार आत्मा श्रुति का भी श्रोता है मति का भी मानता है इत्यादि धर्म वाला स्पष्ट प्रतीत होता है देखो युगोप ज्ञानोत्पत्तिर अज्ञान अभव्य उभय दोषपत्ति संभव संभवो ना दोनों प्रकार के दोष हमारे ऊपर नहीं दे सकते क्यों श्रोतृत्व नित्यत् दोषा बाबा बात्या कद आत्मस्वत साक्षरूप श्रुत्याधिर नित्य वृत्तिरूप का श्रुत्या साक्षरूप श्रुति और एक कादाचित श्रुति उपाधिक वाला जैसे अग्नि में भी आप देखते हो अगे लकड़ी है यहाँ पे इस लकड़ी में अग्नि है या नहीं है? बोलो लकड़ी में अग्नि है या नहीं है छूने तो के बाद गर्म क्यों जब अग्नि है अग्नि का स्वरूप उस भी है इसमें अग्नि का स्वरूप प्रकाश है तो लाइट जलने की क्या जरूरत है लकड़ी रख लो प्रकाश देते रहेगा ये नहीं तो सारे जंगल में रात में लाइट ही लाइट हो तो जाए, पेड़ ही पेड़ अग्नि है तो तो अग्नि में प्रकाश गर्म है हाकत्व है लकड़ी पर बैठते हम लोग कुर्सी में कैसे बैठेंगे जला दे जलो देखिए स्वरूपता अग्नि का स्वरूपता पुष्टत्व दहाकत्व प्रकाशकत्व इस समय में भी इस लकड़ी में है वो नित्य क्यों अग्नि का स्वरूप नित्य स्वरूप है उसका लेकिन अभिव्यक्त नहीं है अब एक मात्र जला के डाल दो सब अभिव्यक्त हो जाएंगे जो अभिव्यक्त होता है जो अभिव्यक्त स्वरूप कैसा है वो वो नित्य क्या कब तक चलेगा लकड़ी जब तक तो लकड़ी है वो खत्म हो जाएगा जो, आग जाएगा। है नहीं? जो नित्य स्वरूप होता है वो अविनाशी होता है लेकिन अग्नि का लकड़ी का चल के राख हो जाने से अग्नि का उष्णत्व भी खत्म हो जाएगा क्या अभिव्यक्त अग्नि जो अभिव्यक्त अग्नि वो नष्ट हुआ या अग्नि का स्वरूप जो उष्णत्व तत्व तो प्रकाश तत्व तो धाकत्व तो वो नष्ट नहीं होता उसी प्रकार यहां पर भी है या उपकाण से सुन रहे हैं ये जो श्रोतृत्व है ये टेम्प्रोरी है ये अभिव्यक्त श्रोतृत्व और इस श्रोतृत्व का भी कारण जो चेतन है वो नित्य श्रोतृत्ता उसका भी प्रयोग कभी नहीं उसकी अभिव्यक्ति भी उपाधि के माध्यम से होता है लेकिन जो अभिव्यक्त होता वह नित्य होता है और नित्य सिर्फ दूसरा ही अलग रह जाता है जो अविनाशी होता है इसलिए आप कहते तो हैं भाई है। कि भाई श्रुत्यादि धर्मत्व है क्योंकि आत्मा का स्वरूप साक्षी रूप श्रुत्यादेको श्रुत्यादि का मतलब क्या आत्मा स्वरूप साक्षी रूपा जो श्रुति मंत्रित्व सारा नित्य तो क्या चीज है वृत्ति रूप वृत्ति क्या होता है वो का है वो नित्य है ये रूपा है वो अन्य वृत्ति क्या है का अभिव्यक्ति है उसी चीज का और साक्षर रूप क्या है निरुपाधिक अनिव्यक्त स्वूप है ऐसा स्वीकार करता है वेदांत इसलिए वेदांत मत में तुम्हारे द्वारा कोई भी दोष लागू नहीं होता यदि परिहरन नित्य श्रोतिक अनित्यामूर्ता ना चक्षरादिना दृष्टिया अनित्यमेव श्री योग धर्मिणाम क्योंकि जो है अनितम मूर्ता अनित्य है और मूर्त है कौन चक्षुरादि इंद्रिया अतिवे इनके अंदर विद्यमान जो हैं वे अनित्य ही होते हैं क्यों अनित्य हो जाते ये संयोग है ये संयोग, हैं शार शार संयोग वियोग के धर्मी है इस संयोग वियोग धर्मी नाम अनितमूर्ता नाम चक्षरादि नाम दृष्टियादि अनित्यथा अग्नि का ज्वलन होता है वह अनित्य ही होता है अग्नि का वासिक जो वह तो तो तो ही होता है समझना चाहिए क्योंकि आमगिरी में चौथी पंक्ति में बता रहे आत्मना सर्वभूतम अजन्य वृत्ति है ना श्रोत इंद्रिय अजन्य है वो साक्षरूप से श्रोता मंत्री है और उसको लेकर के जब आत्म में श्रोता मंता कहेंगे वो भूत हो रहा है, वो जाएगी। अनित श्रोता एक कदम श्रोत कब होता है कहते तब होता है जब स्ने उत्पन्न होने वाला होता है नित्य से मूर्त असैव विभाग धर्मिणा संयोग दृष्टियाम संभव क्योंकि है अनित दृष्टि कर रहे हो पर आत्मा का नित्य दृष्टिया धर्म मानना और अनिदृष्टिया धर्म को औपारिक मानकर छोड़ देना क्यों आप ये स्वीकार तो कर रहे हो ना अनित दृष्टि आदि होता है यह तो मान लिए हैं और वो जो अन्य दृष्टि आदि होते हैं उसको सीधा आत्मा धर्म को नहीं मानते जैसे नहीं है सम्मान ही रहे अन्य समस्त दार्शनिक लोग ये बात कर रहे हैं तो चक्षु जब सुनता है तब यह आत्मा धृष्टा हो जाता है चक्षु जब देखता है तब आत्मा ध्रष्टा हो जाता है जब कान से आप सुनते हैं तब आत्मा श्रोता हो जाता है तो सभी मान रहे वहां भी सबको मानने को तैयार नहीं कन्हया आत्मा में तो नित्य शुद्धि नित्य दृष्टि रूप है साक्षी दृष्टिया ऐसा मानने क्या जरूरत है ऐसे जब पूर्वश कहता है तब यहां से दान जवाब देता भाई ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नित्य से मूर्त विभाग धर्मिण संयोग दृष्टिया धर्मोत्तम संभवती यदि अनित्या जो संयोग धर्म से रहित असंय विभोग विभाग धर्मिना संयम विभाग धर्म से रहित और अमूर्त है उस आत्मा का संयोग जनित दृष्टि धर्मों से उतराना कहना उचित नहीं है नित्य अमूर्तस्य अमूर्त क्योंकि आत्मा कैसा है यह आत्मा का विशेषण है सब आत्मा कैसा है संयोग विभाग धर्म वाला नहीं है व्यापक है ना यह व्यापक होता है तो संयम विभाग हो नहीं सकता और कैसा है आत्मा अमूर्त है और कैसे आत्मा नित्य ऐसा जो नित्य अमूर्त संयोग विभाग धर्म से रहित आत्मा में संयोग से न संभवती ऐसा नहीं कर तो देना तथा जो श्रुति ऐसी श्रुति भी नहीं दृष्ट दृष्टेर दृष्टि प्रलोप्य है कि दृष्टा का दृष्टि का प्रलोप कभी हो नहीं सकता पूर्व पक्षी कड़ा हो गया महाराज गड़बड़ हो गया फिर तो आपने दो दृष्टि मान लिया एवं दृष्टि चक्षुषो अनित दृष्टि नित्या तो स्वीकार कर लिया एक तो चक्षु की दृष्टि जो अनित्य है और दूसरी आत्मा की जो दृष्टि वो नित्य है चक्षु की दृष्टि अनित्य है और आत्मा का दृष्टि नित्य है ऐसा दो दृष्टि आपने मान लिया इसे हर अर अर्दो श्रुति तथा चेय श्रुति श्रोत से नित्या नित्यास्वरूप अनित श्रुति है और आत्मस्वरूप होता है नित्या श्रुति हो जाएगी तथा द्वे मती दो मती भी मानना पड़ेगा विद्यार्थी भी दो माननी पड़ेगी एक बाई और एक अबाई है, है यह आपत्ति दिया सिद्धांत देव हम ऐसा ही है इसमें क्या आपत्ति है ऐसा ही है ये ये सच्चाई है आत्मा का स्वरूप जो चेतन होने के नाते नित्य श्रुति नित्य दृष्टि निति श्रुति मति नित्य विज्ञाति है वो और यदि इंद्रियों के कारण से होने वाले उपाधि के एक आदाशिक होता नित्य होता है इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है ऐसा ही है तो अतः सिद्धांत एवं ही वो ऐसा ही है वो तथा चीन श्रुतिरूपन्न न बहुत ऐसे मान्य पर ही श्रुति की व्याख्यापन्न हो सकती है दृष्टि दृष्टा श्रुदेश श्रोता इत्यादि तो कर ही श्रुति के नौ परिचंद में दृष्टि दृष्टा श्रुदेय श्रोता इत्यादि लोके भी प्रसिद्ध है सिद्धांति कहता है अरे भाई लोक में भी प्रसिद्ध है आपके पास दो दृष्टियां है ये दुनिया में भी प्रसिद्ध है आम आदमी तो बोलता नहीं मेरे पास दो दृष्टि है नित्य का नित्य आपको ऐसा लगता है आप जो किसी उम्र में ताने के बाद अंधा हो गया उससे दस उम्र बीस उम्र पचास उम्र के बाद जो हो जाता है ना पहले था बाद में अंधा हो गया उससे पूछो ना पता चलेगा दो दृष्टि है या वो बताएंगे आपको इस ही हर आदमी थोड़ा विवेक करे तो मालूम होगा दो दृष्टि है आपके पास कैसे कभी आप जब सोते हैं स्वप्न देख रहे हैं ये इंद्रिया काम कर रहे हैं क्या इंद्रिया तो सो गई हैं फिर आप किससे देख के स्वप्न में नीति दृष्टि है या नहीं वो स्वप्न में सुना आपने किससे सुना नितिश्रुति से इसे भिन्न और वो बनाया है बोलोगे आप आपने कल्पना ही किया है वो सत्य तो था नहीं। श्रवण कैसे हो गया उससे ये श्रवण मैंने सबको जो होता है स्वप्न में वो नित्य के द्वारा ही होता है इसलिए कहते हैं कि देखो लोग भी प्रसिद्धा आदम अपता दृष्टि रीति चक्षुरक्षु का दृष्टि अनित्य लोग प्रसिद्ध है पहले बता रहे देखो क्यों चक्षु में तिमिर लोग गया तो क्या कहेंगे ओ मेरी दृष्टि गई आरती तिमिर रोग दूर हो गया वापस दृष्टि आ गई चक्षुषा आगम अपाई और आगम होने रोग रोग का आगम हुआ तो क्या होता है तक नष्टा दृष्टि बोलते हैं और रोग अपाए में रोग हट गया समाप्त हो गया मिट गया रोग दूर हो गया तो जाता है दृष्टि दे चक्षु है, चक्षु दृष्टि अनि चक्षु का दृष्टि अनित्य से सिद्ध हो रहा तथा श्रुतिमेगा आत्मागत दृष्टि आदि दृष्टिकोण से नित्य ही प्रसिद्ध होता है जाना आपने कदिवी लोके बदती उत स्वया भ्राता दृष्टि लोक में देखने को मिलता है जिसकी आंख नष्ट हो चुकी थी वो आदमी ने कहा स्वप्न में मैंने अपने भाई को देखा अरे तेरे आंख नष्ट हो गए तो अंधा हो गया तो अब तो कहां से भाई को देख लिया भाई स्वप्न में किस आंख से भाई को देखा जब ये आंक तुम्हारा अंधा हो गया है रोग के कारण किसी भी कारणवश फिर स्वप्न में तुम्हें किस आंक से देख लिया मरना बड़ा नित्या अंक भी है यह नित्या भले तो नष्ट हो गया इससे भिन्न कोई नित्य अंक है जिसको हम स्वप्न में इस्तेमाल करके भाई आदि को देख लेते हैं तो लोक व्यवहार से मालूम होता है तो तो इसी प्रकार जब व्यक्ति हो गया मैं तो प्यारा हो गया मैन से भी सुनने वाला नहीं है खत्म हो गया कहानी हर पूर्जा रिटायर्ड हो जाता है आप दोनिवृत्त हो जाएंगे आपकी सेवा में लगे हुए इंद्रिया फिर भी अपनी अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं कहते हम भी रिटायर्ड हो रहे महाराज कब तक हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे बुढ़ापा हमारे लिए आगे वो छोड़कर चले जाते एक एक करके सब सेवानिवृत्त हो जाते हैं ये ये बाल बता रहे सफेद होने का मतलब क्या सेवानिवृत्त हो रहे अब हम आपकी सौंदर्य को बढ़ाने की सेवा नहीं करेंगे ये तो बोल रहे ना सफेद काल क्या बोल रहे ये तो बोल रहे हैं हम आगे काले बालों के द्वारा जैसे पहले सौंदर्य को पढ़ाए थे अब वो सौंदर्य अब तो सफेद बालों का भी सौंदर्यता मान लेना और क्या करे मजबूरी है वो सफेद बालों की भी सौंदर्यता मानना पड़ता है होता भी है, बुड्ढे लोग क्या करते हैं सफेद बालों को संभालते हैं सफेद बाल का वैल्यू ज्यादा ही है बोलते हैं देख लोग बुढ्ढे हैं अच्छा है नाम करते हैं तो बुजुर्ग है ताओ जी बोलते हैं ताओ जी महाराज बड़े बहुत धोती होती पहले तो महाराज मा, स्वामी जी महाराज बोल देंगे और क्या करना सम्मान मिलता है ना लेकिन आप भी जवाब दे रहे हैं कि हम तो भाई तुम्हारी सेवा से चले गए दांत बोलते हैं बस हो गया बहुत सेवा कर लिया बहुत चना चवा लिया हम तो अब जा रहे भद्रदुल्ला खा लिए खा लिए वो खा लिए चले जा सारी इंद्रिया जवाब दे जा बचपन में जवानी में किसको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है दस्त क्या होता है बहुत कम मालूम बच्चों को क्या मालूम होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है शौच नहीं हो रही बंद हो गया अधिकतर बच्चों के पे आजकल तो हो जाते कि वो ऐसे खान पीन हो गया नहीं तो हम लोगों को तो कभी मालूम नहीं था सर क्या चीज़ होता है बचपन में खाए पिए मस्त खेल रहे कूद हजम हो रहा है सफा हो रहा है सब कुछ हो रहा है हाँ पता चलता है थोड़ा उल्टा पुलटा खाए तो नाली बंद हो जाती है वो काम नहीं कर रहा ना वो तो जवाब दे दे दिटायर्ड हो गया है और नाली भी थक गया तब तक मल निकालते रहेगा वो मल निकाल निकाल वो भी थक गया है हम भी जा रहे हैं अब तो अपना इस्तेमाल पाइप डाल रहा है कोई पानी पी के दबा रहा है कोई कुछ कर करके निकालना पड़ता है कोई गोली करके निकाल रहा है ऐसे ऐसे निकालते जबरदस्ती करे पाइप तो काम नहीं कर रहा है वो इंद्रियों तो जो काम नहीं कर रहा इंद्री काम नहीं कर रहा सेवानिवृत्त हो गए नहीं समझता नहीं ये सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारा समय आ गया जाने का, जल्दी भजन कर लो ये सब लेकिन ये सब के न रहते भी एक फिर भी सपने में क्या है सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है कमा ले सब बिगड़ा है सब बढ़िया दिखता है कोई करे अवगत प्रधिर निश्चय है मैं बहरा हूं अरे यह स्वप्न श्रोत जो सपने सुन रहा है मंत्र मंत्रवी कहता क्या है मैंने स्वप्न में दिव्य मंत्र श्रवण कर लिया कैसे श्रवण किया बजिरा बहरा इसका मतलब कोई नित्य श्रुति है इत्यादि से लौकिक व्यवहारों से भी सिद्ध हो तो रहा है एक नित्य श्रुति अनिति दृष्टि नित्य दृष्टि अनित चक्षु का संयोग से जन ही आत्म में सदा अनित्य दृष्टि होता और आत्म में कोई नित्य दृष्टि नाम न होता तो ये अनित दृष्टि का नाश होने पर आत्मा में भी अनित्य दृष्टि नहीं रहेगा मेरे स्वप्न में अंधे को दिखना नहीं चाहिए कुछ भी संयोग ये वितरित मुख से कर आत्मा में जो अनित दृष्टित्व आया था वो भी नष्ट हो जाएगा तो द्रुत तो चक्ष हो तथा तब तो जो अंधा हो गया है वह व्यक्ति को स्वप्न नील पीता न पश्च्य निर्पिता नहीं दिखाई देना चाहिए नहीं इत्यादि इत्यादि इत्या नहीं दस इत्याद्या तत् चक्ष क्या लेना दृष्टा साक्षी नीचे दिया देखो आंगिरी चक्षु मरे दृष्टा साक्षी पुरुषा आत्म स्वप्न पश्चिमी आत्मा में या शरीर में जिसके द्वारा हम स्वप्न को देख रहे हैं तत् चक्षु उस चक्षु का नाम साक्षी है वही वास्तविक ब्रह्म है वही आपका है वही आपका वास्तविक स्वरूप है वही आप है इत्याद्यक्ष सब अनुपन्न हो जाएगा एनान को, को, दोनों को जिसके द्वारा देखा जा रहा है दोनों को जिसके द्वारा किया जा रहा है वह इन दोनों से भिन्न सुन मानोगे व्यवस्था तो कैसे होगा तो स्वप्न को देखने वाला अलग हो जाए जागृत को देखने वाला अलग हो जाए फिर जो स्वप्न के देखा हो जागृत कैसे बोले जागृत की वासना लेकर स्वप्न में कैसे वार करेगा वो इसे इन दोनों को अनुभव करने वाले एक अलग है मानना पड़ेगा इन दोनों से और वो नित्य मानना पड़ेगा तभी व्यवस्था हो सकती है स्वप्नों का देखा हो को जागृत में आकर स्मरण करके बोलते हो और जागृत की वासना को लेकर के सपने वस्तुओं में निर्माण कर लेना यह तभी हो सकता है इन दोनों का बीच में इन दोनों से अलग एक नित्य कोई वस्तु मानोगे